पाठ नौ ये क्या हो रहा है ये बच्ची यहां क्या शैतानी कर रही है मेजों पर चढ़ रही है खिड़कियों से झांक रही है तुम छात्रों को तमाशा दिखा रही हो और आप लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं मैं सब कुछ देख रहा हूं डायरेक्टर साहब ये तो हम लोगों को हिंदी सिखा रही है बहुत खूब और आप इसे कलाबाजी सिखा रहे हैं अभ्यास आप यहां क्या कर रहे हैं मैं खिड़की से बाहर देख रहा हूं आप उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं नहीं मैं तो इनको तमाशा दिखा रहा हूं ये कुर्सी पर चढ़ रही है ये हलवा खा रही है मैं सब कुछ देख रहा हूं तुम इन लोगों को क्या सिखा रही हो ये बच्चे हमें हिंदी सिखा रहे हैं और आप इन्हें शैतानी सिखा रहे हैं